है ना? तो इसके क्या था या था आत्मा परमेश्वर आया था वहाँ at तो वही उपाधि के संबंध से सम्बन्धना भी क्या हमें परमेश्वर उपाधि तो के संबंध से क्या परमेश्वर है संपूर्ण भूति में भूतों में ईश्वर को समान देखते हुए अथवा ईश्वर को निर्देश देखते हुए ईश्वर को निर्देश देते संपूर्ण देखते हुए आत्म ना आत्मान अपने द्वारा अपने हिंसा नहीं करता है कि उसका उसका यह भी ऐसा जो कहा गया जो ना तो करेंगे यद उत्तम ऐसा जो कहा गया अब देखेंगे सद अनुपन्न गुण कर्म विषण देखिए स्वगुण कर्म अपने गुण कर्म की विलक्षणता के कारण अपने उपाधि भेद भेद के साथ उपाधि भेदेदेद मेलेगा उपाधि भेद ऐसा गुणकर्म की विलक्षणता के कारण अपने गुणकर्म की निरक्षरता से होने वाला तो देखेंगे सभी के गुण और सभी के कर्म अलग अलग है तो अपने गुणकर्म की निरक्षणता के कारण साधी भेजते भिन्न भिन्न आत्माओं को वे इनकी भेद से भिन्न भिन्न आत्माओं उद ऐसी आत्मा में भेद नहीं होता है यह सिद्धांत है की उपाधि भेद ऐसी भिन्न भिन्न आत्माओं में वह अपंभव है वो क्या संभव है ईश्वर को सम्भव ईश्वर को समान ईश्वर को है, समान आत्मा को देखना संपूर्णों में स्थित ईश्वर को लिमिटेड करते हुए अपने द्वारा हिंसा नहीं करता है ऐसा गया तो अपने गुणकर्म की विकक्षणता के कारण इंद्रियमा के दे भेद दे से भिन्न नाना आत्माओं में तब अनुसन्न हुआ असंभव है नाना आत्माओं ने वह ईश्वर को समाली आहा तथा आत्मा यह पश्य पश्य आत्मा अकर्चारे यहाँ क्रिया ये कुछ यह की है इस मन होगा यहाँ सर्वर्मा क्रीय यहाँ सर्वर्माणी सकृत क्रीय यह दो सर्वथा तो कर्माणी सब प्रकार के कर्म कर कर कर सब प्रकार कर के कर्म कर कर सब प्रकार के कर्म अथवा कर्म सभी प्रकार से नहीं कर्मणि कर्माणी जो साधक कर्माणी सर्वथा रखा कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं कर्म सभी प्रकार से किसके द्वारा जी जाते हैं किए जो सभी प्रकार कर्मों को प्रकृति के द्वारा भक्त है निश्ल जो सागत है सब प्रकार के कर्मों को सर्वथा करवाई जो सागत सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही किया जाने वाला प्रवक्ता है सब प्रकार के कर्मों को द्वारा भी किया जाने वाला समस्या है या जानता न क्या जानता है जो किसी जाते कि के ही जाते हैं हैं किए कर्ता कर्ता कौन तो कर्मों और ज्ञाता आप बताया था और प्रकृति को करता बताया था कौन सा श्लोक था दार हैं तो कि जो सब प्रकार के कर्मो को तो तो थे थे जो सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति तो तो के द्वारा ही किया जाने वाला समाता है जो सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति तो के द्वारा ही किया जाने वाला समाता है तथा आत्मान अका सब है पहले बारे पी का यहाँ भी है तो उसी प्रकार आत्मा को अगर कर देता है ठीक है और आत्मा क्या हो गया अगर का तो ऐसा जो जानता है वह जानता है मतलब वही ठीक ठीक जानता है अब देखेंगे श्लोक में जो प्रकृत क्या आया है तो यहाँ पर भगवान माया भगवान की तुगुणाशिका माया को क्या कहते हैं प्रकृति माया को तो मंत्र के द्वारा एक मंत्र वर्ण के द्वारा कही गई उस प्रकृति से जब ऐसा लगाना दोबारा प्रकृत्या है ना प्रकृति करते भगवान की त्रिगुणाशिका माया तो यहाँ पहले प्रकृति से माया को सुन दिया जो प्रकृति आया है ना उनको प्रकृति ने श्रगुणाफिका माया अर्थ क्यों किया तो उसका उत्तर है क्योंकि व्यायाम्ञात ऐसा मत मंत्री ठीक है मंत्र हेतु है तो जो बात ने अर्थ किया है ना प्रकृति का श्रमिका श्राफी का माया है तो उस आश ये जो है हेतु हो गया मंत्र गणना के बाद न्याग्राम चाहिए अर्थ विम प्रकृति का भगवान की शिवनाफिका माया ये अर्थ है किसी ऐसा क्या है वर्ण है यहाँ पर जो है ना प्रकृति गर्थ क्या किया हेतु हो गया भक्तकार ने जो अर्थ किया है वो सत्य ही है आइए हेतु हो गया हैं के बाद हो गया ना क्या बनेगा प्रकृत्या द्वारा है किए जाते हैं थी थी तो इस सब ना द्वारा नहीं किए जाते किसी जैसी है महादारी कार्य करना कर्णा प्रण गया तो ऐसा लगाएंगे कि महान का अन्य बाद में होगा न होगा अब देखेंगे कि महादारी कार्य करना कर्णा प्रण गया क्या कार्य महादाधिकारण रूप में परिणत से क्या लेना है वाली मन मन और काय से में तो वाघ आरभ्य कौन होगा वासी कर्म है तो हो ना, यानी कौन होगा आरबे आरब कौन होगा प्रमाणीकर् मानव प्रकार से कर्म हुए ना तो तो तो करने। और तो प्रिमाणानी प्रिमाणानी का निर्वर्त मानी है ना होने वाले संपूर्ण होने वाले ऐसा होने वाले या तो होने वाले अच्छा, तो सब अब लगाएंगे उपलब्ध है में जाना इस पर महादारी कार्य करना कार्य कर्णा प्रणा महादाविक रूप में परिणत विधि के द्वारा ही वाक के काम में वाक मानस और कर्मों को जाने तो जाने जा तो किया जाने वाला है या होने वाला वार्षिक मानक और कामों को किया जाने वाला जानता है जानता है क्या होगा यह जो साधक सब प्रकार से सब प्रकार से का वार्षिक और मानसिक कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही किया जाने वाला जानता है करने करने करने को को कौन-कौन के द्वारा ही किया जाने वाला तुर्णारे तुर्णारे कि दुणारे के दुणारे ही किया जाने वाला कौन-कौन और वहाँ पर क्या दिखा है निया जाने वाला नहीं जनता अन्य किया जाने वाला किसके द्वारा किया जाने वाला जनता देखने वाला अब और अंदर देखने में शुरू का में है यहाँ सर्वृत्ता क्रिय कथा आत्माकर्तार के संबंध दो हृदय समझा है यहाँ सर्वृत्त क्रीम पश्य तथा आत्मा अकर्तार फिर पहले वाले तो सभी तक होगा सम्बन्ध है ना तो शहीद तथा गया तथा का आत्मानम आत्मा कर आकर्षा रंग आकर्षा क्षेत्र की आत्मा को और ये सब स्व क्षेत्र की आत्मा है ना उसको क्या समझना है अकड़ता मरना है ना अच्छा तो अकरतारों का सुष्यकार करते सर्वोपाधि बढ़ता सभी उपाधियों से रही जो करता होगा तो देरी उपाधि किसकी होती है कर्ता की? और जो अकर्ता है आत्मा है उसकी कोई उपाधि तो और क्षेत्र ऐसा लगा लेंगे की क्षेत्र की आत्मा को सभी उपाधियों से रहित अकर सभी उपाधियों तो से रहित और फिर शेषर को सभी परमार्थी वही परमार्थी है क्या? है या वास्तव में देखने वाला है या अब देखेंगे, तो ये कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति के द्वारा ही संस्करण किए जाते हैं है? तो करता थोड़ो में प्रकृति अकर्ता कौन हो गया आत्मा हो तो अकर्ता आत्मा जो प्रकृति क्या है आपकी ये जो बे जो उपाधि या ये सब किसी है किसी का ही सभी परिणाम है जैसे मिट्टी का परिणाम घर होता है कच्चों का परिणाम सब होता है सम्पूर्ण जगह तमाम जगह किसका परिणाम है किसी का ही परिणाम और सब कुछ सब किसका परिणाम है तो किसी उपाधि भी तो किसी की है ना नब आत्मा करता है वो कैसा है सभी फादियों से आत्मा है जो सभी फादियों से अज्ञान के कारण जूठ उपाधि है तो उसी प्रकार क्षेत्र की आत्मा को सभी सभी अकर्ता जानता है क्या परमात्मी वही वास्तव में देखने वाला है या है अब लगाएंगे निर्गुण अकुणेष निर्गुण अकर्ता निर्विशेष आत्मा में आकाश देखना ये सब आत्मा का अध्ययन कर लेंगे आत्मा के विषय निर्गुण है है और निर्य पर समझाया था के लिए निर्गुण अकर्ता और निर्विशेष आत्मा में प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है जब में प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है इसमें निर्गुण अकर्ता निर्विशेष आत्मा के भेद में प्रमाणों की सिद्धि तब इनके भेद में प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती इनके भेद में प्रमाण इनके भेदियों जाती है आकाशस क्यों है ना ऐसा लगाएंगे जिस प्रकार आकाश के भेद में प्रमाण से ऐसा कर लेंगे जिस प्रकार आकाश के भेद में प्रमाण है समय आकाश को एक मानता है ना भिन्द्र नहीं मानता है जिस प्रकार आकाश के भेद में प्रमाण संभव नहीं है उसी प्रकार निर्गुण आकर्षण निर्शे आत्मा के भेद में प्रमाण समय आत्मा के भेद में प्रमाण सम है तो आत्मा कितना होगा एक होगा कितना होगा अब वो सभी उपाधियों से रही है सभी उपाधियों में रहते हुए भी वो क्या है तो वो उन से रही है ऊपर संता की, कर्म की अपने गुणकर्म की निरक्षणता के कारण गुणकर्म किसके गुणकर्म की विलक्षणता के कारण इंग्रीजों से अपने गुणकर्म की कारण निर्णता के कारण क्या है देश भी गुरु उपाधि का है अपने गुणग्रमण क्या है की की का और के से तो के से से में है है ना वो वो क्या नो तो यहाँ पर क्या है क्या बताया की वो तो अच्छा के भेद में जब भेद में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा आत्माओं के भेद की आत्माओं का भेद हो सकता है भेद भिन्न आत्मा हो सकती तो है क्या तो शंका ही शंका ही उपाध्यू के भेद से आत्मा भिन्न के भेद में कोई समान नहीं उपाध्य के भेद की आत्मा के भेद में समान नहीं किया तो के देश की आत्मा भेद हो सकता है क्या वहाँ पर शंका की है कि ये शंका ही अच्छी हो गया अब देखिए करते हैं या भी और सप्तांतर से सम्यक ज्ञान की बताइए देखो यदा ृथ्यम संपद्य से भूपृभागस्थ पश्य विस्कार ब्रह्म संपद्यसे कला यदा भूपृभा पश्य जब भूतों का पृथक भाव प्रथक होता है ना ये घटपट आदि क्या जब का हो। जब भूतों के पृथक् को एक स्थान है ना? जब भूतों के पृथक को एक में स्थिति देखता है एक में स्थिति से है और तो ये ढूंतो में जो पृथक विद्यमान है इसको किसने देखता है एक देख देख देख देख सब का अधिष्ठान तो एक आत्मा ही है सब का अधिष्ठान एक आत्मात्मा ही पर तो जो कारमात्मिक सत्य नहीं है जो वाहनिक जो वाह है उसका अधान क्या है आत्मा प्राणियों के पृथत्व को प्रथर प्रथर प्रथर प्रथर हो रहे है ना से एक आत्मा में सुस्तार विस्तारम क्या तथा एवं विस्तारम और उससे ही विस्तार को देखता है विस्तार करके वास्तव में आएगा उत्पत्ति उत्पत्ति और विकास को देखता है अगले भेद करिए प्रथम पंचम के जवाब मैंने किया अब और यह क्या है उत्पत्ति और विकास को देखता है किससे? एक से इससे? आ, एक परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है और उसी से क्या होता है सबका विकास होता है एक परमात्मा भी विकास है और उससे ही मनावे आत्मा से ही सभी उत्पत्ति और विकास को देखता है यहाँ भी हम प्रस्थिति न समझ जाए दोबारा देखेंगे जब प्राणियों के पटक को एक आत्मा में स्थित देखता है प्राणियों के पटस्थ को एक आत्मा में स्थित देखता है और उससे ही सभी की उत्पत्ति और विकास को देखता है सदा से सब भ्रम रूप होता तो है सब ब्रह्मरूप है तो हमेशा लेकिन अभिज्ञानी को, को लेकर कहा जाता है ना होता है अब यदा कर भूका नाम पृथ्वी बावन का बावन कर, पिखन बावन पिखन बावन कर तो एक आत्मा उन ही है ना देखता है इसका मतलब है शास्त्र और आचार्य के उद्वेश से शास्त्र और आचार्य के के उपेश मनन करके आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से देखता है शास्त्र और आचार्य के उद्वेश के अंतर मनन करके आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से देखता है या आत्मा को प्रत्यक्ष थी देखता है आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है कैसे आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है आत्मा ही वेदम सर्वम त्मा एव या सब कुछ आत्मा है यह सब कुछ किस प्रकार आत्मा को देखता है किस प्रकार सब कुछ आत्मा ही हैचार्य ने कहा है जो आत्मा से भिन्न किसी को समझता है वो अब जो आत्मा से भिन्न किसी को समझता है वो क्या है आत्मा बहुत जब नौन है आत्मा से भिन्न किसी को नहीं समझता है सबसे आत्मा ही समझता है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं समझ तो कहते हैं कि आत्मा या विगम सर्वम ये सब आत्मा ही है इस प्रकार क्या है आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है लगाएंगे उनके उपलेख के अंतर मनन करके आत्मा या विगम सर्वम इस प्रकार आत्मा को प्रसिद्ध रूप से देखता है ये सब आत्मा ही है इस प्रकार आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो ये सब आत्मा है ये सब आत्मा है मतलब मुझसे पृथक स्थित है और उससे पृथक नहीं है, होट मिट्टी मिट्टी का परिणाम घट मिट्टी में स्थित है और मिट्टी से पृथक नहीं।, नहीं है और उससे पृथक नहीं है अब देखेंगे जैसे कि ये भी देखना यह सर्क दंड जल धारा वगैरह सब है ना और उससे पठा लेकर भी समझ सकते हैं कि परमात्मा चाहिए अकस्मात या बता करके अकस्मा मतलब तो उससे उत्तारण तो? करके उत्पत्ति विकास नहीं कि का विकास है किसी ने और उससे ही अपनी तक सेवा देना और उसके ही उत्पत्ति और विकास को देखता है उत्पत्ति और विकास को देखता है इससे तो तो आत्मा से सबकी उत्पत्ति होती है उसी से सबका विकास होता है आत्मता से ये देखेंगे आत्मा से क्या होता है प्राण उत्पन्न होता है आत्मा से क्या होता है प्राण उत्पन्न होता है और आत्मता का आशा और आत्मा से आशा आशा मतलब जो इच्छा होती है न और आत्मा से ही आशा आत्मा का जो संकल्प उत्तम होता है सबके खुशी हेतु आत्मा ही है और स्थान के बिना कुछ होता है क्या उसके तो बिना कुछ नहीं है आत्मा से संकल्प सिमर का जो संकल्प आत्मा का आकाशा आत्मा से आकाश होता है आत्मता देगा आत्मा से होता है आत्मा का आशा आत्मा से आप अभल होता है आत्मा का आविर्भाव कि आत्मा से आविर्भाव और जीरो आत्मा से आविर्भाव होता है? आत्मा को आत्मा से अन्न होता है इत्यादि इत्यादि प्रकार से जब विस्तार को देखता है जो किसी और विकास को देखता है तो मूल में क्या है देखिए मूल में क्या है मिट्टी देना पदार्थ बन जाए उन्नति तो तो कितनी है काफी प्रकार से जो है ना जब तो एक ही है नहीं, तो नहीं थी थी है। तो है। तो है। था जब होने का एक ही है है ना नाम तो एक क्या है कि ना नाम के कारण नहीं नाम उन्न तो नहीं हो जाएगी वस्तु तो एक ही सबने नाम लोग भिन्न भिन्न हो रहे हैं ही है ना ही सब में है इस प्रकार की जो वि है और विकास से नहीं है तो ब्रह्म जो बहुत ही सब हो जाता है मुताबिक है अब ध्यान देना तो ये बताया था ना पहले कि इससे पहले नहीं है मतलब क्या है की भेद अभेद होने पर आत्मा में भेद नहीं मिलता है लेकिन एक ही आत्मा सभी शरीरों में है एक ही आत्मा सभी शरीरों में है तो फिर शरीर के दोष से क्या होगा आत्मा में भी दोष प्राप्त होता है ऐसी अच्छा, होने के कारण एक, एक, एक आत्मा एक आत्मा को ना एक आत्मा होने सर्वदेहात्मा से किसका होगा एक आत्मा का एक आत्मा को सभी देह का आत्मा होने पर उनह के उन देह के दोष के एक आत्मा को सभी दे का आत्मा होने पर दे के दोष के संबंध प्राप्त होने पर या एक आत्मा तो को सभी दे का आत्मा होने पर उस आत्मा में दे के दोष का संबंध प्राप्त होने पर उस आत्मा में क्या कहेंगे उस आत्मा में उस एक आत्मा में दे के दोष तो का संबंध प्राप्त होने पर यह सकता है समझ जाएगी क्या एक आत्मा को सभी एक आत्मा होने पर या एक ही आत्मा सभी देमा आत्मा पर एक ही आत्मा सभी देख आत्मा होने पर आत्मा में एक ही आत्मा में बेहतर का होने पर दे के दोस्त का का सभी में सम्बन्ध किसने ना? एक आत्मा में, एक में ना सभी प्राप्त तो तो है आत्मा है का भी ऐसा प्राप्त होने आरोप मुश्किल है वार शरीर तो निर्गुण अनादिवाद निर्गुणवात्मात्मा अय अव्य अदिवाद निर्गुणवाद परमात्मा अय अव्य अय परमात्मा अनादिवाद निर्गुणवाद अव्यय अय परमात्मा अनादिवाद निर्गुणवात् अव्यय यह परमात्मा अनादि होने से और निर्गुण होने से अव्यय है अव्यय करके विवाह नहीं है जो वस्तु अनादि होती है और निम्बू होती है वो कैसी होती है शरीर कोम सबसे पहले कर सकते तो हैं तो उनकेला अयम परमात्मा अनादिस्थ जुम्मन स्वाद और जिला है ना सबसे पहले कुम्पेज शरीर भी वह अगर आत्मा शरीर में ठीक होने लगी वह आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी न करोसी ना, ना लिख कि की वह आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी न कुछ करता है और ना ही अब वो संदेह क्या था कि एक ही आत्मा सभी का आत्मा होने आरोप का संबंध उस आत्मा में रास्त होने आरोप एक ही आत्मा में सभी देह के दोष का संबंध रास्त होने आरोप देने आत्मा में मतलब किसने आत्मा में दे के शिकार का सम्बन्ध किसने आत्मा में तो उसके लिए ये समाधान क्या, अव्विया, अव्विया क्या ये परमात्मा अनाधि होने के कारण विभुण होने के कारण विकार रही है मतलब देह के विकार दे के विकारों का संबंध उसने नहीं है के विकारों का संबंध उसने नहीं अब देखो को हैं अनाधिकारिवा अनादिकम अनादिवे हो गए ना अनाजि बाबा अनादिका से कारणम, आदि का क्या है कारणम क्या होगा जिसका कारण नहीं है तो यहाँ पर आदि अनाधिकार बताते हैं सब यश ना सब क्या लेना है आदि आदि यश नाश्ती है जिसका आदि नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अनादिंग परमात्मा कारण क्या है इसलिए उसको क्या कहेंगे जिसका कारण नहीं है जिसका आदि नहीं उसे ना है ना आदि को अभी अनादिस्तों अच्छा अब ध्यान देना देखो लोक में देखना जो वस्तु कारण वाली है ना जो वस्तु उत्पन्न होती है जिसका आदि होता है आदि होता है मतलब जो वस्तु उत्पन्न हो रही है जिसका कोई कारण होता है वो वस्तु अपने रूप से विक्रित होती है अपने रूप से विकार को प्राप्त होती है इसका आदि क्या है तो ये इसी रूप से रहता है ये अपने रूप से विकार को प्राप्त होती है आदि क्या है वो सी है तो जितनी भी ये दृश्य प्रबंध है तो सबका आदि है तो ये देखता हूँ तो किसको प्राप्त होता हूँ कमसी लगाएंगे आदिनाथ ही करते क्यूँकी जो आदि वाला है मतलब कारण वाला है, है? जो कारण वाला जिसका कोई कारण होगा आगो को पदार्थ रहता हुआ उत्पन्न होने वाला क्योंकि जो कारण वाला होता है वह अपने रूप से विचार को प्राप्त होता है या अपने रूप से विकृत होता है देखिए ना होता है को होता है। क्योंकि जो आदि वाला होता है वो अपने रूप से विचार को प्राप्त होता है किंतु यह आत्मा अनादि होने के कारण निर्भय है अनादि होने के कारण निर्भय है इसी कृत इसलिए ना कर अथवा इसलिए विचार को प्राप्त समझू शब्दों तो आरोप दोबारा ध्यान देंगे किन्तु ये आत्मा अनादि होने कर्ण निर्गुण है इसलिए विकार को प्राप्त है किसी कृतवागत ऐसा करके अथवा इसलिए अब दोबारा दु, उस पंक्ति को इसके अनुसार पर भी पंक्ति को लगाने की ये है ना आदि की जो आदि वाला है वह वा सावियो होता है इसलिए अपने रूप से विकार को प्राप्त होता है यह निर्मयों का है ना अनादि वो का है तो आदि वाला कैसे होना सावय जो वस्तु ये उत्पन्न होती है वो सावय भी होगी वो कैसी होगी हाँ तो यहाँ अनादि को निर्वयोग कहा है तो आदि वाले को क्या कहेंगे सावयोग यही बात है ना सब यही बात है ना क्योंकि जो क्योंकि जो आदि वाला होता है क्योंकि जो आदि वाला सावय होता है जो आदि वाला वह वा अपने रूरे? रूप से विकार को प्राप्त होता है किंतु यह अनादि होने से निर्वयो है इसलिए विकार को प्राप्त नहीं मिलता अनादि पदार्थ निर्वय होने के कारण विकार को प्राप्त हाँ या अनाजी पदार्थ विकार को क्यों नहीं प्राप्त होता है क्योंकि वो ठीक है ऐसा तो अब भी आकर कव्य है या विकार से रही है क्यों क्योंकि अनाजी होने से वोले, वोले, वोले, वोल तो हो? वो निर्मय है? है ना तो विकार किसने होंगे अवयोगी ही होगी है इसका जो फट का अवयोग कोई कोई फट जाएगा है कोई विकार किसने होता है अवयोग अवयव में विकार होता है तो एक होता है अवयव के द्वारा विकार और दूसरा देखेंगे अनादिग होने का कारण अवगया है और किसके कारण अवगत है निर्गुण होने के कारण अवग्य है तथा से उसी प्रकार निर्गुण होने के कारण अवगय है या निर्गुण होने के कारण विकार रहित है कभी कभी नया अवस्त्र आप खरीद करके लाइए तो उसमें तो कोई अवय संतुष में तो विकार नहीं है लेकिन देखो ले उसको धूप में रंग छोटो उसका रंग कभी कभी उड़ जाता है देखा है तो अवयो में तो विकार नहीं आया विकार किसमें आया तो अवगुणों में गुणों में विकार है तो क्या होता है कि तो गुणों के विकार होने से भी क्या है उस वस्तु में विकार कहा जाता है कहा जाता है ना तो परमात्मा में कोई गुण है तो गुणों के विकार से भी उसमें विकार नहीं होगा नवयोग के विकार से उसने विकार निर्वयोग है होने के कारण क्या है की गुण के विकार से भी उसने कोई विकार नहीं होता है तथा निर्गुण सगुणों की गुण व्यक्त क्यूँकी सगुण वस्तु गुण का विकार होने से विकार को प्राप्त होती है लगा तथा निर्गुण स्वाद भी कर विकार होने से विकार को प्राप्त होती है विकार को प्राप्त होती है सगुना गुण वाली वस्तु सगुना है गुणवान वस्तु क्योंकि गुण वाली वस्तु गुण के विकार से विकार को प्राप्त होती है तू अयम निर्गुण स्वास्थ्य क्योंकि यह निर्गुण होने के कारण विकार को प्राप्त नहीं होना है इसलिए अयम परमात्मा इसलिए यह परमात्मा अवग्य है अव्यय कर विद्यते विकार नहीं होता इसलिए ऐसा है अव्यय है तो परमात्मा अनादि होने से और निर्गुण होने से ऐसा अच्छा है विकार नहीं है देखो यहाँ लगाइए शब्दों पर ध्यान देना जो योग है ना अयम परमात्मा अयम परमात्मा अव्यय अनादिस्वार अयम परमात्मा अव्यय निर्गुण अनुमान वाक देखो पर्वतःमान है ना जी। और अनुमान अनवय बिखरे मई चौलान्वयी मई उदाहरण बोलो या भगवि तन नहीं बम अब यहाँ लगाइए देखो अयम परमात्मा अव्य अनादिस्वार नहीं बोल तन नहीं बम यथा बेटा अयम परमात्मा क्या हो जाएगा कक्ष अव्य क्या होगा अव्य अव्य साध नहीं होगा परमात्मा तो अव्यू साधा अव्यय अयम परमात्मा अव्यय है और यहाँ व्यतिम दृष्टान्त होगा यह निर्म नि दृष्टान्त नहीं है इसी प्रकार अयम परमात्मा अव्यय निर्गुण अयम परमात्मा अवयूणा स्वाद यथा घटा जाएंगे क्यूँकी अव्य और तुझे परमात्र उछ करते अन्य मिलेगा ही है ना बिक्री ही देना पड़ेगा बिल्कुल हो गया है अच्छा अब देखेंगे शरीर स्थापित शरीर में, स्था में स्थित होने पर भी ना करो भी ये कुछ नहीं करता शरीर में स्थित होने पर भी नहीं करता है मतलब कोई कार्य नहीं करता है करता है शरीर में स्थित होने पर भी नहीं करता है और निभायम नहीं होता है यथा एवं क्योंकि ऐसा है कैसा है बिकार रहित है यथा एवं क्योंकि इसलिए तो मतलब बिकार रहित होने के कारण है शरीर स्था अच्छा है शरीर स्थित क्यों कहे क्योंकि आत्मा के भू होने से जरूरत भी है शरीर में स्थित है शरीर के बाहर भी स्थित है क्यों आ गया तो बताते हैं क्योंकि शरीर में ही उसकी अनुभूति होती है ना शरीर में ही उसकी पहले साधना काल में शरीर में उपलब्धि पहले होती है बाद में जरूरत होती है इसलिए कहा गया ये शरीर अच्छा भी शरीरें तो आत्मा ना उपलब्धि भगवती है शरीरों में आत्मा की उपलब्धि होती है इसलिए क्या कहा गया शरीर है शरीरों में आत्मा की उपलब्धि होती है शरीरों में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है इसलिए क्या कहा उपलब्धि शरीर में आत्मा की प्रत्यक्ष होगा शरीर को आत्मा रूप से प्रत्यक्ष तो नहीं कहा न आत्मा सामने शरीर में भी है शरीर में है ना शरीर में आत्मा की उपलब्धि होती है शरीर में आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसलिए आत्मा शरीर से कहा जाता है इसलिए आत्मा हाँ शरीर से आत्मा तथा बात है ना तथा है तथापि होना चाहिए नए संस्करणों में तथा हो गया है तथा करो तथापि फिर भी ना करो कि वो करता नहीं है वो आत्मा क्यों बताया ना यदेव उन पर बोल ना या एवं कर रहे क्योंकि ऐसा मतलब क्योंकि अव्य है क्योंकि विकार रहित है फिर भी शरीरा आत्मा विकार रहित होने पर भी शरीरा आत्मा नहीं नहीं विकार रहित आत्मा शरीर होने पर भी नहीं करता है क्या विकार रहित आत्मा हाँ तो क्यों किया यथा एवं क्यों की ऐसा या क्योंकि विकार रहित है इसलिए नहीं करता है इसलिए विकार रहित होने के कारण शरीर नहीं है बल्कि विकार रहित होने के कारण वो अकर्ता है ध्यान रखना हम संबंध यहाँ पर है यथा एवं क्योंकि वो विकार रहित है अतः इसीलिए किसी ने विकार रहित होने पर वो करता नहीं है ना तो संचित के अभाव में क्या था अव्यस्त क्या हेतु अव्यस्त ध्यान रखना अव्यस्त के कारण शरीर होने पर भी नहीं करता अव्यस्थ के कारण शरीर होने पर भी अव्यस्थ किसने हेतु है, तो है न करने में हेतु है शरीर होने में हेतु न करने में पूरा किसका कहाबं नहीं कर अकर्णात तो अर्थ है कि की ना करने के उस है ना उसे ना करने से ही किसे ना करने से कार्य को ना करने से ही मतलब कार्य को, को ना करने से ही उसके फल से लिफाएमान नहीं होता है या कर्म के ना करने से ही उसके फल से लिफाईमान जो करता है वो लिपायमान होता है जो करता ही नहीं लिफायमान भी जो करेगा वो अपना मानेगा और जो अपना मानेगा तो लिभायमान होगा जो करेगा ही नहीं वो अपना भी नहीं मानेगा लिभायमान भी नहीं होगा कर्म को न करने ऐसी लिभायमान नहीं होता है किसी को स्पष्ट करते हैं पर अकरणाद अकरणाथ और न लिखते विक्रेख से कहा गया ना अब ये अंत समझाते हैं यो भी करता ही यह करता क्यूँकी जो करता होता है वो कर्म के फल से लिभायमान होता है अकड़ता कंतु या आत्मा अकड़ता है अतः फलेंटे इसलिए फल के से रिपायमान नहीं होता है पुनः पुनः देव में रहकर, कर या न्यूसन का अध्ययन कर लेना या वन का है ना पुनः देव में रह कर कहाता है, है न कर दे, दे में रह कर कौन करता है या दे में रहने वाला कौन करता है और लिपायमान होता है दे में रहने वाला कौन करता है और कौन लिपायमान होता है प्रश्न हो गया ना अच्छा के बाद वो प्रश्नवासक सुनने चाहिए वो अर्ध लिखा है ना तो अर्धा विराम उचित नहीं है क्या चाहिए प्रश्नवासक चाहिए और ध्यान देंगे प्रश्न चल रहा है ना यदि कावर अन्या परमात्मा नु दे करोटी लिख सके क्या ये को खिचल ध्यान देना है निकुना देह में रहने वाला कौन करता है और कौन लिपाये मान होता है ना कावक तो वाक्य अलंकार है यदि परमात्मा यदि परमात्मा ना अन्या देती यदि परमात्मा से अन्य बेधारी जीव करता है यदि परमात्मा से अन्य अन्य लिखा है ना अन्य करके भिन्ना यदि परमात्मा से ऐसी जीव करता है और वही लिभामान तो होता है और वो कहता है परमात्मा ऐसी परमात्मा ऐसी भिन्न बेधारी जीव करता है और लिभामान होता है तो परमात्मा ऐसी भिन्न दे करता है और लिभायमान होता है यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर जो, ना जो तो तो ना? तो ना है ना क्षेत्र और ईश्वर की एकता जो बनी गयी है क्षेत्र से आपकी मांगी वो संभव होगी है नमात्मा तो न को करता है ना तो नहीं होता तो कौन करता है यदि परमात्मा ऐसी जीव करता है तो यदि ये ऐसा माने तो किसके साथ विरोध हो जाएगा क्षेत्र ज्ञान से आपकी मांगी एकता करिए लगाइए यही परमात्मा ऐसी जीव करता है और वही जीव रिभा है ना सदा का इत्यादि इत्यादि इत्यादि उत्तम क्षेत्रजू से इत्यादि प्रकार से कही गई, या इस प्रकार से इत्यादि उत्तम इस प्रकार से कहा गया इधम इस प्रकार से कहा गया यह क्षेत्र और निश्चर की एकता असिध हो जाती है क्षेत्र इत्यादि इत्यादि इस पर की एकता अनुस्पन्न कर जाती है असिध हो जाती है असम्भव हो जाती है, जाएं जाएं तो जाती है। परमात्मा से भिन्न जीव करने वाला माने तो ऐसा असंभव होगी संख्या अधिक नहीं मिलेगी इत्यादि इत्यादि उत्तम इत्यादि से कहा गया यह क्या एकता किसी क्षेत्र को ईश्वर की एकता असिध हो जाती है लगा दूर पक्षी चल रहा है परमात्मा करने वाला नहीं मानेंगे उसे दिन देव को मानेंगे तो फिर उसे दिन देव शहरी जीव को करने वाला मानेंगे लिखा मान उला वाला मानेंगे तो एकता असिल हो जाएगी अब फिर देखो अर्थ ईश्वरा अन्ना देहीना और यदि सिद्धांति ऐसा कहे पूर्व पक्षी क्या है पूर्व पक्षी यह कहता है अथ यदि ईश्वरा अन्ना देना ईश्वर ऐसी अन्न दे दारिज्यूश्वर ऐसी नहीं है तो कहा करो थी क्या कहा लिखते थे तो कौन करता है और कौन लिफाही मान होता है तो कहा करो थी क्या कहा लिखते थे कौन करता है और कौन लिफाइनमान होता है इसी वाचे कहना चाहिए ठीक है यही कहें बेराम थी कि भाई हमारे मत में ईश्वर के अंदर कोई देर आज है ही नहीं तो फिर ये बताइए जब देरारी जीव ईश्वर से अंदर है ही नहीं तो करता है कौन है वो लिपायेमान कौन होता है ये बता दी तो वो तो इस पर ना करेगा ना लिपायेमान होगा आपने मान लिया और, और, और, और अन्य फिर फैसला कौन है कि अन्य जीव करेगा तो ये सब ईश्वर की एक बोली होगी है ना तो कौन करता है कौन लिपायेमान होता है तो आया इसी बात से हम यह कहना चाहिए वह फरानाश थी अखबा को जीव से पर कोई है ही जीव से पर कोई ईश्वर है तो उन्हें बताइए अखबार बोलिए कि रोकी पर ईश्वर नहीं है पर ईश्वर नहीं है ऐसा अभी तो पूर्वक ही चल रहा है कि सर्वथा दुर्विज्ञ भिगे, दुर्विद्यम दुर्वाच्यम क्या भगवत प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम की ऐसा देखना भगवत प्रोक्तम भगवान के द्वारा कहा गया औपनिषद दर्शन औपनिषद दर्शन किसके लिए गीता देना मतलब इसका अर्थ है उपनिषद प्रतिपाद्य होगा उपनिषद प्रतिपाद्य रहस्य ज्ञान क्या होगा उपनिषद प्रतिपाद्य रहस्य ज्ञान हाँ शब्दों में गीता प्रतिपाद्य दर्शन गीता प्रतिपाद्य ज्ञान गीता में कहा गया गीता में कहा गया दर्शन दर्शन में जो उपनिषदों में दर्शन कहा गया है उन्हें गीता में कहा है तभी तो श्रीमद भगवत गी का उपनीषु कहा जाता है ना तो उसका गीता का दर्जा उपनिषद की श्रेणी में ही इसको माना जाता है तो लगाएंगे की भगवत प्रोक्तम की भगवान के द्वारा कहा गया उपनिषद दर्शन या उपनिषद प्रतिपा या रहस्य ज्ञान सर्वथा दुर्विज्ञ है और दुर्भाष्य है सर्वथा दुर्विग्ञ विद्ययम या दुर्भा दुर्विग्ञ है मतलब उसको जानने में कठिन जानने में और दुर्भाष्य का कहने में कठिन है ना इसीर इसलिए कई चार वैसेम इसलिए वैश्विकों ने उसको छोड़ दिया पर्यटक करता कौन है वैसे अर्यत बोद्धि है ना इसलिए वैशेखिकों ने सांख्य ने अर्यत कर सोचा जय में वैसे वैसे शिकों संख्याचार्यो ने जैनों ने और बुद्धों ने उसको छोड़ दिया ये चल रहा है वो बदल चल रहा है न तो इसका पर्याय परिहार देखे तरह उस विषय में भगवता अयम परिवार की भगवान ने या भगवता स्वयं कि भगवान ने स्वयं ही भगवान ने स्वयं ही अयम परिवार तरह तब भगवान ने स्वयं ही यह तरह उस विषय में उस विषय में भगवान ने स्वयं ही ये पर्याय कहा भगवान ने स्वयं ही यह परिहार कहा यह समाधान कहा यहाँ से सिद्धांत चल रहा है ना स्वभाव की स्वभाव ही प्रबलित हो रहा है यहाँ अविद्या मात्र स्वभाव यहाँ टीका कारों के अनुसार अविद्या मात्र स्वभाव है ना अविद्या मात्रम एवं स्वभाव अविद्या मातृ अविद्या मात्र ही स्वभाव है अविद्या मात्र स्वभाव उपरी टीकाधारों को मान्य नहीं अविद्या मातृम एवं स्वभाव भाषा प्रकाश टीका में लिया है मतलब स्वभाव रूप अविद्या अविद्या मात्र स्वभाव ही क्या हाँ क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव मतलब अविद्या मात्र स्वभाव कर तुम अविद्या क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव करता है और लिभायमान होता है अविद्या ही करती है और अविद्या ही लिपायमान होती है ये व्यवहार होता है क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव मतलब अविद्या करती है और अविद्या ही लिपायमान होती है टू परमार्थता एकस्मिन परमात्मा प्रना परता एक आत्मा में उगा नहीं है कौन अविद्या कौन नहीं है अविद्या मात्र स्वभाव नहीं है अविद्या रूप स्वभाव नहीं है परमात्मा मतलब का वास्तव में एक परमात्मा में वो रूप अविद्यामान नहीं है इसको तो जब वो परमात्मा में ही ही करती, मान होती, तो हो गया उत्तर कहा नहीं। लेना है ना अविद्यापावा है न अविद्यापावा अविद्या मातरम क्या बोल रहे तो अस्थि है ना ना पहले लिखा है न तू है ना परमार्था एक अस्म परमात्मा इस है ना अस्थित है नस्तुता एक परमात्मा में वह नहीं है न एक अन्य ऊपर शुरू हो जाएगा न अस् वहाँ से अनुभव हो जाएगा आ, ओम पूर्ण पूर्णमिद